अच्छा अरे पहले जुड़े थे पर लगानी थे मैंने कट करके फिर से लगाया एक बार अभी अच्छा तो एक तो शेपानी का नंबर हो ना किसी के पास तो जरा उसको मैसेज कर दो तो उसको शायद कल भाविन को प्रॉब्लम हो रही थी ये ग्रुप में ही है रह जा उनका नंबर हाँ वही तो जरा उसमें मैसेज कर दो ना शेपानी जो तुम लोग जुड़ पा रहे हो तो फिर उनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जी राज जूही तुम कर रही हो हाँ कर दिया कर दिया ठीक ठीक हाँ, है है लास्ट क्लास में कुछ नहीं समझ आया वैसा है क्या कोई डिफिकल्टी थी क्या लास्ट क्लास के सब्जेक्ट में नहीं राजा के प्रकार राजा हमने देखे थे हाँ बस का टॉपिक देखा था ना से जी थीक थीक। राजा ठीक है चल मुझे एक क्वेश्चन था पर वो अभी लिखा हुआ है तो बोलो ना ये नी में सदबुद्धि सदबुद्धि अर्थात शास्त्र ज्ञान संपन्न बुद्धि यहाँ शास्त्र ज्ञान भी दियान बुद्धि ऐसा अलग अलग क्यूँ राजा शास्त्र ज्ञान संपन्न बुद्धि का मतलब ये कि शास्त्र का ज्ञान भी हो और उसे आचरण में भी लाने की इच्छा हो ऐसी बुद्धि का आचरण में लाने की इच्छा। हाँ हाँ जी राजा ठीक, ठीक है तो लास्ट लास्ट में वर्णधर्म का टॉपिक हमने देखा था वर्णधर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्णों के बारे में हमने विचार किया था ये हमने देखा था कि वर्ण का निर्णय मात्र जन्म से नहीं होता है लेकिन जन्म कर्म और संस्कार ये तीन क्राइटेरिया इसमें होते हैं फिर अब आज आश्रम जन्म के टॉपिक से शुरू कर लें हमारे मनुष्य जीवन के मतलब मनोशास्त्र सोच के चलता है कि हमारा जीवन जो है वो 100 साल की आयु का है और उन 100 सालों को पच्चीस पच्चीस साल के आयु विवाह के क्रम में चार पार्ट में बांटा जाता है पहले आश्रम को ब्रह्मचर्य दूसरे को ग्रह तीसरे को चौथे को संन्यास। तो ये किसका फ़ोन नेहा है, हम म्यूट कर शेफाली आज जोड़ती मुंबई से नहीं जोड़ी सकता तरह शेफाली में प्रॉब्लम है अवीन भाई ने जरा बात कर लीजिए अत्यारोसिबल हो हाँ तो आश्रम धर्म के टॉपिक में जैसे मनुष्य के जो सौ साल का आयुष्य होता है उनमें चार भाग में हमने बैठा है ब्रह्मचर्य जर्णप्रस्थ कल्याण जैसे हम हमारे अभी के लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो वैसे सभी का अनुमान ऐसा ही होता है लेकिन छात्र उन आश्रमों को देख के कुछ कर्तव्य का निर्देश करता है इसमें सबसे पहला आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है हम वैसे स्टूडेंट लाइफ कहते हैं लेकिन उसका मतलब केवल स्टूडेंट लाइफ जितना नहीं है ब्रह्म चरतीचारी ऐसा कहा जाता है जो ब्रह्म का आचरण करता है वो ब्रह्मचारी है ब्रह्म जो है वो जिसे हम भगवान कहते हैं या परब्रह्म कहते हैं कृष्ण कहते हैं बहुत सारे नामों से हम जिन्हें जानते हैं उन्हें फिलोसॉफिकल टॉर्म में ब्रह्म कहा जाता है उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति आचरण करता है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है हम ये कहते हैं कि ब्रह्मचारी का मतलब ये है कि हम जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं पढ़ाई कर हैं वो ब्रह्मचारी है लेकिन अभी हम जो स्कूल या जाके जो पढ़ाई करते हैं वो ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं है हम सिर्फ उस पैंतीस साल को एजुकेशन के लिए डेडिकेट करते हैं लेकिन शास्त्र को पूछ ले जाओगे तो वो ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं कहेगा क्योंकि तो जो ब्रह्म का आचरण करता है उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है जो व्यक्ति ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करता है ब्रह्म को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करता है, उसे ब्रह्मचारी कहा जाता है तो ये सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश की दीक्षा यज्ञों को भी संस्कार है शास्त्र कैसा नहीं है ब्राह्मण को सात वर्ष की आयु में यज्ञो देनी चाहिए जो है उसे नौ साल में वैश्य है उसे ग्यारह साल में शूद्र वर्ण का जो है उसे यज्ञोपवी संस्कार उसका नहीं होता है क्योंकि वेद पढ़ने में शूद्र का अधिकार शुद्र और का अधिकार नहीं माना गया है तो पुरुष जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण का हो उनको यज्ञोपवी संस्कार के बाद वेद पढ़ने की आज्ञा दी जाती है नियम ये की गुरु के आश्रम में जाना वही है ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर और गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा करना और भिक्षा वृत्ति करना मतलब के पाँच घरों में से भिक्षा मां चलाना अपने गुरु को पहले लेना उनकी आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद और फिर अपने भोजन के लिए उसमें से अन्न ग्रहण करना ब्रह्मचारी के लिए नियम ये है कि कभी भी पका हुआ अन्न उसे नहीं लेना चाहिए कच्चा धान लेना चाहिए आके और फिर जो भी साधन वगैरह अवेलेबल हो उससे वो अन्न को पका के और फिर उसका भोजन करना चाहिए अपने गुरु को प्रोवाइड कर तो, तो, करने के बाद हेलो सॉरी डिस्टर्ब राज शेफाली जुड़ गई है राजा अच्छा ठीक है जी और भाविन भाई जुड़े कि नहीं शेफाली ने पूछी कदा एक बिन नंबर कैरेक्ट ऐसे ब्लॉक फॉन कर ही देखो जो हाथी ली हाँ तो ये ब्रह्मचारी आश्रम है सबसे जो ब्रह्म का आचरण करता है ब्रह्मम ब्रह्मचारी तो उसकी व्याख्या है तो जो ब्रह्म को पढ़ता है ब्रह्म को जानता है उसके लिए यत्न करता है वो ब्रह्मचारी ब्रह्म को जानने का उपाय वेद के अलावा और कोई भी नहीं है मतलब जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी सेंसरी ऑर्गन से जान सकते हैं जिन्हें हम लौकिक पदार्थ कहते हैं कुछ पदार्थ अलौक हाँ। और कोई किसी भी सागर से नहीं जान सकते उसी में वेद की व्याख्या इस तरीके से भी करती है कि प्रत्यक्ष और अनुमिति अनुमान इन दोनों प्रमाणों से जिस विषय का ज्ञान नहीं होता है उस ज्ञान वो ज्ञान वेद देवता होने से उसी में वेद का वेदत्व है जिसे गीता जी में भगवान कहते हैं कि वेद सर्वे अनुमेव वेदेव वेदांत वेद वेदेव श्याम दे मतलब कि वेद को मैंने ही बनाया मतलब वेद का कर्ता मैं हूँ वेद के द्वारा जाना भी मैं ही जाता हूँ मतलब वेद का सब्जेक्ट मैटर ब्रह्म को जानना ब्रह्म के स्वरूप को जानना ही है और पूरे के पूरे वेद का करें उस ब्रह्म को प्राप्त करने में है इस तरीके से तो वेद की व्याख्या भगवान जीत में देते हैं तो ऐसे लाइफ जो व्यक्ति पढ़ाई करता है वेद को पढ़ता है दूसरा आश्रम गृहस्थ ब्रह्मचारी आश्रम, आश्रम, आश्रम खत्म होने के बाद मतलब वेद का अध्ययन पूरा हो जाने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार द्वारा होता है विवाह संस्कार मतलब पहले समावर्तन संस्कार होता है आगे सोलह संस्कारों के सब्जेक्ट में दिखे नहीं समावर्तन संस्कार के अंदर ब्रह्मचर्य की तुम्हारा जीवन खत्म हुआ और अब तुम फैमिली लाइफ जीना चाहते हो गृहस्थ बनना चाहते हो ऐसी भावना से जो पुरुष होता है उसका समावर्तन संस्कार किया जाता है और फिर वो अपने ही वर्ण की किसी कन्या से विवाह करता है तो ये जो विवाह संस्कार है वो गृह आश्रम की प्रवेश दीक्षा है वो जो जैसे आपने कल लास्ट क्लास में वर्ण धर्म के अंतर्गत देखा था कि विवाह जो है अपने ही वर्ण की किसी सुयोग्य कन्या से होना चाहिए जिसके अंदर गोत्र की नहीं होनी चाहिए पिंड की नहीं होनी चाहिए कुल की नहीं होनी चाहिए इस तरीके के नियम हैं एक गोत्र के मतलब गोत्र का मतलब ये होता है कि हमारे ऐसा कहा जाता है कि जितने भी कुल वर्ण जाति वगैरह है वो सब किसी न किसी ऋषि से उत्पन्न हुए हैं तो उस ऋषि के नाम से हमारा गोत्र होता है तो जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज गोत्र है तो भारद्वाज गोत्र के ही किसी पुरुष से विवाह नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो तो समान गोत्र के होने से तो भाई बहन हो जाते हैं तब पंड मतलब एक ही माता से जन्म हुए सगे भाई बहनों का विवाह नहीं होना चाहिए और एक ही कुल के हो एक ही परिवार के हो उनके बीच में भी ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए कुल बदल जाने के बाद या गोत्र बदल जाने के बाद एक ही वर्ण के किसी पुरुष से विवाह किया जाता है तो ये ग्रह की प्रवेश दीक्षा विवाह हमारे यहाँ उसे धर्म विवाह कहा जाता है विवाह पे 18 प्रकार शास्त्र बताता है जिसमें राक्षस विवाह होते हैं गांधर्व विवाह होते हैं धर्म विवाह होते हैं धर्म विवाह जो है उसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है धर्म विवाह का मतलब ये होता है की शादी वगैरह जो हर एक मनुष्य की सोशल और फिजिकल नीड जिसे हम कभी डिनाई नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो किसी कंट्रोल के अंदर होनी चाहिए इसलिए शास्त्र बताता है कि तुम अगर ऐसे रिलेशन को डेवलप कर रहे हो अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हो तो वो फैमिली को बढ़ाने के पीछे विवाह करने के पीछे तुम्हारा प्रयोजन धर्म का होना चाहिए मतलब इसीलिए धर्म पत्नी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो जिससे तुम विवाह करोगे वो धर्म कार्य में तुम्हारी सहचारिणी बनेगी मतलब कि शास्त्रों में बताए हुए जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन करने में वो तुम्हें सहयोग देने वाली होगी उस भावना से विवाह किया जाता है केवल सोशल फिजिकल नीड इतना ही एक मात्र रीजन धर्म विवाह में नहीं होता उसके अलावा अगर धर्म का तो नहीं है किसी के वो और कोई तो उसके जो विवाह है वो गांधर लेकर विवाह के बहुत सारे मनो गए लेकिन धर्म विवाह जो है वो आईडियल है वो सबसे श्रेष्ठ है की धर्म का आचरण करने के लिए तुम किसी सहयोगी को चाहते चाहते हो, हो, कोई जो तुम्हारे साथ रहते, धर्म में उपयोगी बने। कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं, जिनमें बिना पत्नी के पुरुष कोई कर्म नहीं कर करते किसी को क्योंकि वेद का अधिकार नहीं है इसलिए स्वतंत्र कर्म करने की कोई यज्ञा शास्त्र नहीं देता है मतलब कोई यज्ञ है यज्ञों को भी धारण करना यज्ञ हवन संस्कार अध्य करना से ही उसका के पुरुष हो सकता है। तो उसमें अपने पत्नी का अग्निरोप से शास्त्र नहीं बन सकता तो वो ही बनती है ड्रॉ होने पर वो जो पुरुष और स्त्री है वो तो दो नहीं रहकर एक हो जाते हैं इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन विमान अनुसार की बात तो ये जो है वो बृहस्थ आश्रम है जैसे रामचंद्र जी के एग्जाम्पल में आता है की जो उन्हें आश्रम में जी एंड करना था तो सीता जी का उन्होंने त्याग कर दिया था तो विश्वामित्री ने अपने यज्ञ नहीं कर सकते तो फिर तो सोने की मूर्ति तरीके से करवा के उनको साथ में पदराती और रामचंद्र जी ने अष्टमी तो यज्ञ का नियम है तो ऐसे मोटे जो विवाह किया जा जाता, जाता है फिर में जो प्रवेश किया जाता है उसे धर्म विधा कहा जाता है और उसे भी आश्रम कहा जाता है उसके अलावा इन सभी नियमों को इग्नोर करके अगर हम कोई दी है तो उसमें धर्म का कोई परसेक्टिव नहीं होने से उसकी आश्रम रूप ही बनती है हम हाँ पे जो अच्छा लग रहा है ऐसे लाइफ की एज के कोर्स में आके हम वो करते जा रहे हैं ताकि उसमें धर्म का कोई परसेक्टिव नहीं मिलता तो तो मतलब की हम स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है हम जिस किसी तरीके का एजुकेशन ले रहे हैं अगर तुम तो वेद नहीं पढ़ रहे हो अगर नहीं कर रहे हो उसके आश्रम रोपन उसी तरह आश्रम में भी धर्म अगर वो नहीं है तो आश्रम नहीं बनता ऐसे पुरुष को जो धर्म के हो अगर कोई भी पुरुष करता है तो उसे आगे जाके कोई भी धर्म अनुष्ठान करने का परमिशन शास्त्र नहीं देता मतलब तो उस पत्नी को साथ में लेके तुम कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते हो तुम्हारे वर्ग की जो हो सुयोग जो हो उसी के साथ बैठ के धर्म का अनुष्ठान हो सकता है तो वो धर्म तुम्हारा जीवन है तो शास्त्र उर्फ और नथिंग कहता है कि तुम जियो नहीं जियो का कोई फायदा नहीं है कि वार्ता ग्रह धर्म का आचरण नहीं करते हो तो उसकी गृहता तो नहीं बनती है पर एक एज की पोस्ट में आके हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं हर मुस्टेंडिंग तो ये गृह आश्रम है तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है वनपस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि पचास सालों तक मतलब पच्चीस साल पहले ब्रह्मचर्य के पच्चीस साल उसके बाद गृह आश्रम के उसके बाद के 50 साल की उम्र बाद जो वाण आश्रम होता है उसका नियम ये कि अब इतने सालों तक हम संसार नहीं गए संसार के अंतम हुए लेकिन अब इस सबसे ऊपर उठ के भगवान की प्राप्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए मतलब कि जीवन हम इसी के अंदर पड़े हैं बच्चे पत्नी परिवार समाज इन सब के पीछे ही हमारे पूरे जीवन को खत्म कर दे तो शास्त्र कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है ये तो पशु जैसा जीवन हो गया तो हमने कुछ कमाया नहीं जैसे हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए कुछ मोटे होना चाहिए तो शास्त्री परत तो बता है कि हर एक होनी चाहिए कि हम उन्हें कभी छोड़ ना पाए तो बृहस्थ तो <Suicide> तो <Mississippi> <Satzky> में भी हम परिवार जीवन जी रहे समाज के साथ रह रहे हैं हमारी जरूरतें हमसे पूरा कर रही हैं लेकिन पूरा जितना हम उसमें निकाल रहे हैं अच्छी बात नहीं है तो अनाथ आश्रम जो है वो अटैचमेंट को कम कर करने की एक प्रकृति हम इतने सालों तक रहे उस बंधन को दीमे दीमे, दीरे दीरे छोड़ के आत्मा को धीरे-धीरे आत्मा करना चाहिए कि अब हम आत्मा की मुक्ति चाहते हैं हम इन सबसे जुड़कर अपन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे एक मोटिव से शास्त्रवान प्रकाशन बताते हैं अल्प्रकाशन का मतलब ये होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते उनका परिवार बस जाता है उसके बाद माता कम करके और अपनी मुक्ति के लिए कुछ तैयार करना चाहिए इसलिए घर को छोड़ <laughs> के न जंगल में न घर का रक्षा करना उसके बीच और लेना चाहिए अपनी तकनीक को वहाँ लेकर घर में संरक्षण करो भगवान की जो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बना है उनके प्रति तो मोड़ो और उनको तो कि रखो हेलो राजा राजा आपका आवाज बहुत ज्यादा खत हो रहा है हाँ, राजा हेलो हाँ राजा अभी आ रहा है अच्छा सॉरी अभी तो कैसी तो आ रही थी हाँ राजा मुझे लगा मुझे लगा मेरे में फॉल्ट हो गए इसलिए मैंने नहीं बोला सॉरी समझ में आया बिल कुछ भी, भी सुनती नहीं दिया थोड़ा थोड़ा कट हो रहा था सुनाई तो दिया अच्छा अच्छा मैं समझ में था, थोड़ा थोड़ा अनकलियर था और बीच बीच में थोड़ा बंद हो जाता फिर शुरू हो जाए ऐसा स्लो होता जाता ठीक है हाँ राजा मतलब समझ में आया वानव का फिर पीछे का थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया जो वो मतलब राजा इसे वानस में मतलब ऐसा कंपलसरी है कि उसे जंगल में जाके और फिर ही उसका वो आश्रम शुरू होगा वो आश्रम शुरू होगा कुछ चीजें कुछ, कुछ मोटे मोटिव ये है कि हमें इन अटैचमेंट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए लक्ष्य ये है अब घर में इसी वातावरण में अगर हम रहेंगे तो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे हमें यही ना पाते मतलब अब कोई बीमार पड़ गए, अब कोई मर गया अब किसी को कुछ हो गया किसी को कुछ हो गया तो इसी के अंदर हमारी पूरी लाइफ निकल जाएगी इसलिए शास्त्रीय कहता है कि अब तुम तो इतने मेंटली हो हो कि घर में रह के इन अटैचमेंट कम कर सकते हो। तो अच्छी बात है ऐसा करना चाहिए अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उनसे दूर रहकर और ये प्रैक्टिस लानी चाहिए कि हम इन अटैचमेंट्स को तो कम करें तो बाल के लिए एक्चुअल एज क्या है जी वानप्रस्थ का मतलब ये कि वन की तरह प्रस्थान प्रस्थान का मतलब कि तुम किया बंद बंद करा थोड़ी, ठीक अब, दे रहे अब, दे रहे हाँ, अब हाँ तो आप लोग लो म्यूट कर, तो तो कर दो नहीं तो ऐसा म्यूट कर राजा आपका आवाज रिपीट हो रहा है मतलब दो बार आ रहा है हाँ वो सब के फोन तुम लोगों के अनम्यूट है ना इसलिए म्यूट कर दो एक बार फिर नहीं। राजा। नहीं तारो फोन म्यूट कर Unmuted. Unmuted. तो जो है वो उन ऐसा भी नहीं थोड़ा दूर रहो थोड़ा पास रहो ऐसा धीरे धीरे उन अटैचमेंट को कम करना रिटायरमेंट की जो लाइफ होती है नियरली वो ही बात है इसमें लेकिन संतोष रखना वस्तुओं का संग्रह नहीं करना जब जो मिल जाए वो खा लेना घर में करके नहीं रखना ये सब उसके नियम है आत्मा की तरफ कंसंट्रेट करने की ये प्रैक्टिस है चौथा आश्रम जो है वो सन्यास आश्रम है सन्यास जो है उसकी भी एक दीक्षा होती है जो किसी सन्यासी गुरु से वो दीक्षा नहीं जाती है वो दीक्षा जो है वो मात्र ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति ले सकता है क्षत्रिय वैश्य शूद्र को सन्यास का अधिकार नहीं तो उन्हें वानपस्थ तक रहना चाहिए संन्यास आश्रम नहीं लेना चाहिए मात्र ब्राह्मण जो है वो ही संन्यास आश्रम ले सकता है सन्यास की दीक्षा लेने के बाद अपना घर छोड़ के जंगल में चले जाना वन में घूमते रहना किसी भी एक स्थान पर स्थाई निवास नहीं करना जैसे हम अपने घर में रहते हैं झोपड़ी बना के कोई रहता हो तो ऐसा नहीं घूमते रहना चाहिए एक ही स्थान पे नियम यह है कि जब तक एक गाय को की दुआई हम करें उसका दूध निकालें, उतना समय लगता है उतने ही समय तक सन्यासी को कोई एक स्थान पे रहना चाहिए उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए उसके पीछे रीजन ये है कि हम कोई भी एक स्थान पर रहते हैं तो उसका लगाव हो जाता है हमें उसे मोह हो जाता है प्रेम हो जाता है जैसे हम इतने सालों से हमारे घर में रहते हैं तो उस घर से हमें प्रेम हो जाता है वो जड़ है नॉन लिविंग है वो अचेतन है फिर भी उसके प्रति हमें प्रेम हो जाता है उस घर को छोड़ के हम जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता हमें दुख होता है तो ऐसा ही लगाव पशु पक्षी से हो जाता है घर से हो जाता है परिवार से हो जाता है इसलिए शास्त्र कहता है कि किसी भी मनुष्य को सन्यासी को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए ताकि फिर से उस अटैचमेंट लग जाए और वो जो लाइफ को जीना चाहता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो सन्यास में एक स्थान पर न रहना भिक्षा वृत्ति करना किसी भी सात घरों से मांगना अनाज को मांगना भिक्षा लेना फिट घर नहीं होने चाहिए आज ये घर कल दूसरे घर वो स्थान से दोबारा नहीं लेना चाहिए तीन बार आवाज देनी चाहिए उससे ज्यादा अगर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो वहां से चले जाना चाहिए बार बार संयासी को मांगना भी नहीं चाहिए जो अन्न उसे मिले उस अन्न को तालाब या नदी के अंदर अपनी अंजलि में लेके भिगो के और फिर बाहर निकालना उसमें जितना बचे उतना खा लेना तो ये एक डिटैचमेंट के लाइफ सन्यासी को जीनी चाहिए जिसमें शरीर की जरूरत है जिसको हम आज तक पूरी करते आए हैं उन सभी जरूरतों को और शरीर को प्रोवाइड ना करके वो प्रैक्टिस डालना कि शरीर जो है वो टेम्पररी है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं जिसके बंधन में हम पढ़ना नहीं चाहते हम हाँ आत्मा की मुक्ति चाहते है इसकी प्रैक्टिस जो है वो सन्यास आश्रम तो सन्यासी जो है वो उसका ये नियम है आश्रम के अंदर भी स्टेजेस और परम हंस सन्यासी होता है सन्यासी, सन्यासी हाँ? प्रश्न था हाँ बोलो अगर आपने जैसे बताया हम जो ब्रह्मचर्य आश्रम और ये आश्रम जो है वो सही तरह से कर नहीं पा रहे हैं जो अपन एजुकेशन ले रहे हैं वो एक्चुअली एजुकेशन है नहीं इन्फॉर्मेशन है हाँ और उसी तरह से वानप्रथ आश्रम या गृह आश्रम वो भी अगर धर्म के परिभाषा के हिसाब से अगर नहीं हो रहे हैं तो वो आश्रम में अपने प्रवेश नहीं किया है हाँ। तो क्या एक आश्रम प्रवेश नहीं हुआ दूसरा आश्रम प्रवेश नहीं हुआ तो क्या तीसरा और चौथा आश्रम प्रवेश हो सकता है क्या नहीं हो सकता है संन्यास आश्रम वही व्यक्ति ले सकता है वही ब्राह्मण ले सकता है जिसने जन्म कर्म और संस्कार इन तीनों क्राइटेरिया को 100 परसेंट फुलफिल किया हो उसके अलावा नहीं लिया जा सकता है जो दीक्षा ही नहीं मिलती है हाँ वो सन्यास आश्रम की दीक्षा की बात है मतलब दूसरे कोई भी संस्कार सही तरह से आज के युग में पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो हाँ. इसकी, इसकी महत्ता फिर क्या रह जाती है जब अपन कर ही नहीं पा रहे हैं कोई भी मतलब कोई भी उसकी मात्र सिर्फ इतनी रह जाती है जैसे लास्ट लास्ट में मैंने बताया था कि हमारे घर में कोई पेरालिसिस का पेशेंट हो फिर भी मृत प्राय है वो फिर भी जैसे तैसे हम उसको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं बस आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इतना ही है कि हमें उस वेद के प्रति प्रेम है वेद हमारी व्यवस्था है भगवान के वचन है तो ये इनके इन प्रकार है ना, जैसा भी जिससे बन पाए उतना करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल छोड़ देंगे तो हम जितना है उससे भी कट हो जाएंगे उसके करते जो हो पा रहा है वो करना चाहिए और निश्चित उससे बचना चाहिए बस इसके अलावा और कुछ भी अब हम ये समझे की हम ब्राह्मण है या हम संन्यास लेने के अधिकारी है ऐसी कोई योग्यता अब किसी की बचनी गई है और ये तो बात ये तो हम आज ये, ये बात कह रहे हैं पांच हजार साल पहले युधिष्ठिर ने जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद विष्णु पितामह से मिलने के लिए गए तब विष्णु पितामह को उन्होंने कहा था कि अब तो धर्म खत्म हो गया है धर्म की व्यवस्था चली गई है धर्म जैसा तो अब कुछ भी बच नहीं गया है तो ऐसे में धर्म का राज्य में कैसे चला हूं? तब विष्णु पितामा ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया था कि राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए उस बारे में महाभारत जब खत्म हो गई उसके बाद तो युधिस्थिर तब ये कह रहे हैं कि अब धर्म नहीं बच गया धर्म खत्म हो गया इस बात का साढ़े पांच हजार साल बीत गए हम भी आज भी हम वही कह रहे हैं तब भी वही कहते थे लेकिन बीच में जिन लोगों ने जिससे जो हुआ वो किया बिल्कुल छोड़ा नहीं इससे कम से कम हमारे संस्कार बच जाते हैं कि हम हिंदू हैं ऐसी ढोगी सही लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखता है बिल्कुल छोड़ देंगे तो वो मनोवृत्तियां वैसे ही मुल्चों का इतना सारा इन्फ्लुंस हमारे ऊपर है और बढ़ जाएगा कि करते जैसा जिससे वो तो पाए करते रहना चाहिए हाँ छोड़ने की बात नहीं मतलब लेकिन जितना हो जितना हो जो हो जितना जिस मतलब भक्ति हो पाए उतनी भक्ति अगर खाली करते रहे तो महाप्रभु जी ने साधन प्रकरण में यही कहा कि तो विरुद्धाचार इस कली के अंदर तो सभी लोग विरुद्धाचार में तत्पर हो चुके पूरा कृष्णाश्रंथ महाप्रभु जी ने इसी बात को समझाने के लिए कहा कि अब कोई भी कारण जो है तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता कोई भी शास्त्र का साधन मुक्ति दिलाने की योग्यता नहीं रख सकता है सिर्फ व्यक्ति जो है वो एक साधन बच गया है क्योंकि कृष्ण उसके नियामक है तो बस ये एक उपाय जब यही बच गया है लेकिन फिर भी पाप्रभु जी जैसे बाल में ही आज्ञा करते हैं कि स्वधर्म का आचरण करना चाहिए या स्वधर्म के पालन में निष्ठा रखनी चाहिए तो ये जो कुछ भी हमसे जितना हो पाए उतनी ही सेंस में मतलब धर्म का आचरण मैंने लास्ट लास्ट में बताया था कि धर्म जो है वो अपनी शक्ति के अनुसार होता है जिससे जो हो पाता है उतना करता है उसको छोड़ देना ये पाप है मेनटेन करके रखना वो धर्म है अभी के लिए लेकिन हाँ सन्यास के लिए मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर हम जैसे तैसे चला लेते हैं लेकिन कुछ कर्मों के अंदर ऐसा अलाउ नहीं किया जा सकता मतलब सन्यास जो है हर शास्त्र के अंदर एक कलिवर्ज प्रकरण होता है जिसमें शास्त्र सभी विधि विधानों को बताने के बाद अंत तो में कलिवर्ज प्रकरण में ये बात बताता है कि कलिकाल अगर हो तो क्या क्या नहीं करना चाहिए उसमें सन्यास भी एक कैटेगरी है कि सन्यास भी कलिकाल काल में नहीं लेना चाहिए क्योंकि लेते हो तो संन्यास के नियमों का पालन तुम ढंग से कर नहीं पाओगे ऐसी भैया की वृत्ति अगर मन में नहीं है तो ढोंगी बनोगे जैसे हम अभी सन्यासियों को देखते हैं तो इतनी लेविस्ट लाइफ जीते हैं अपने अपने हेलीकॉप्टर होते हैं घूमते हैं या इतनी मतलब ए वाले, वाले तम्बों में रहते हैं हम लोग तो कुंभ में गए थे लास्ट ईयर तो महाकुम्भ के अंदर तो हमने कोई भी सन्यासी ऐसा नहीं देखा कि जो इन किसी भी योग्यताओं के ऊपर खड़ा होता हो तो जो भी सन्यासी देखो तो सब एकदम दल बल के साथ इतनी संपत्ति इतने शिष्य इतनी लेविस्टनेस इतनी, इतनी रिस्पेक्ट कोई भी ऐसा सन्यासी नहीं था उनमें से कि जिसके अंदर ऐसा कोई प्रबल वगैरह कि हो या हमें मुक्ति मारेगी जैसा वो लगे तो ये इसके दुष्परिणाम है कि जिसके लिए हमें अधिकार नहीं दिया गया उन चीजों में हमने हाथ डाला तो ऐसे दुष्परिणाम आए कि अब उन सन्यासियों की वजह से हिंदू धर्म को गाली दी जाती है कि तुम्हारे संत तो डोंगे होते हैं तुम्हारे संतो तो पाखंडी होते हैं जैसे अभी हमने राम रहीम का देखा आसाराम बापू का देखा तो ये सभी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल है कि तुम ऐसा वेश पहन लेते हो लोगों के सामने ऐसा दिखावा करते हो लेकिन ऐसी वैराग्य की वृत्ति तुम्हारे मन में होती नहीं है तो वो लोगों के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग आइडेंटिटी पैदा करते हैं तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि कलिकाल समय नहीं ऐसा है कि जिसके अंदर तुम इन धर्मों का पालन नहीं कर सकते हो तो नहीं करना चाहिए तो संन्यास कलिकाल में तो निषि हो ही नहीं सकता है कोई लेता है तो पाप है हाँ देखो सन्यास आश्रम जो है वो इस तरीके की प्रैक्टिस है आत्मा पे कंसंट्रेट करने की आगे कर मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग इन तीनों मार्गों में कैसे सन्यास की क्या व्यवस्था शास्त्र होता था तो इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे अभी से सन्यास के लिए इतना समझना है कि सन्यासी के भी तीन स्टेज बताए जाते हैं कुटीचर हंस और परम हंस तो जो कुटीचक सन्यासी जो होता है उसके लिए थोड़े रोल माइल्ड होते हैं वो झोंपड़ी बना के रह सकता है किसी स्थान पर बाकी संग्रह नहीं करना मौन का पालन करना अपरिग्रह ये सब नियम तो उसके लिए भी है हंस सन्यासी की ग्रेड थोड़ा उससे बढ़ जाता है अब उसके लिए एक स्थान पर रहना निषिद्ध हो जाता है उसे ढूंढते रहना चाहिए परम सन्यासी के लिए हमेशा मौन का पालन एक भी शब्द बोलना नहीं भोजन का भी त्याग करना सभी लोक व्यवहारों का त्याग करना वस्त्र आदि का भी त्याग कर देना इस तरीके से परम्यास परम हंस परम सन्यासी की कैटेगरी शास्त्र बताता है तो संन्यास आश्रम में भी धीरे धीरे उस प्रैक्टिस को माइंड से लेके और हार्ड बनाया जाता है कि धीरे धीरे उस देह के अभिमान को छोड़ो शरीर की तुम्हारा जो अटैचमेंट है उसे छोड़ो तो ये सन्यास की प्रैक्टिस है पांचवा जो है वो अनाश्रमी है अनाश्रमी जैसे हम सब अभी लोग हैं उनके टाइप की कैटेगरी है कि हम किसी भी आश्रम में नहीं है किसी भी आश्रम का शास्त्र के नियमों के अनुसार पालन नहीं करते हैं, तो हम सब अभी के लिए अनाश्रमी हैं तो लेकिन फिर भी यथाशक्ति जिससे जितना हो पा उतना करना चाहिए जैसे हम स्कूल वगैरह में जाते हैं लेकिन फिर भी जिसको ऐसा सौभाग्य मिले तो जैसे हम संप्रदाय में अभी महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं वेद उपनिषद पुराण आदि को पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ स्टडी हमें हमारे जीवन में रखनी चाहिए मतलब गीता जी पढ़ो तो गीता जी भागवत पढ़ो तो भागवत किसी संप्रदाय को अगर फॉलो करते हो तो उस संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़ो तो वो सही लेकिन उस भौतिक लाइफ के अलावा कुछ आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लाइफ को साथ साथ में जोड़े रखना चाहिए ताकि बिल्कुल हम ऐसे वेस्टर्न लोगों की जैसे मटीरियलिस्टिक न बन जाए तो ऐसा कुछ कुछ सभी आश्रमों में समझना चाहिए कि हम हंड्रेड परसेंट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ब्रह्मचारी जैसे लक्षण अपने अंदर हमें रखने चाहिए मतलब यथाशक्ति शास्त्रों का अवगहन हमें करते रहना चाहिए हम गृहस्थ नहीं है लेकिन फिर भी गृहस्थ होते हुए कुछ धर्म का आचरण हमारे जीवन में हमें रखना चाहिए हम वानप्रस्थी नहीं है लेकिन फिर भी रिटायरमेंट की लाइफ शुरू होने के साथ ही उन अटैचमेंट को कम करके अपनी मुक्ति की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए भले ही हम घर छोड़ के जंगल में रहने न चले जाएं उसी तरह सन्यास की जो स्टेज है उसमें भी घर में रहते हुए ही भले लेकिन उस अटैचमेंट्स को कम करके भगवान के ध्यान में भगवान की वजन में या उन वेद के अवगन में हमें अपने जीवन को डेडिकेट करना चाहिए तो इस तरीके से प्रैक्टिस के रूप में नहीं लेकिन मोटिव के रूप में इन आश्रमों को जीने की आदत हमें जीवन में रखनी चाहिए ऐसा आग्रह भी रखना चाहिए तो ये वर्ण और आश्रम धर्म हुए इनसे आगे अब वर्ण और आश्रम में जो व्यक्ति रहता है उन्हें नित्य नैमित्य काम और निषिद्ध ये चार प्रकार के कर्म शास्त्र बताता है नित्य कर्म का मतलब ये होता है कि जिन कर्मों को हमें रोज करना चाहिए तो आगे आ जाओ स्लाइड नंबर एक सेकेंड ट्वेंटी में नित्य कर्म का जो टॉपिक है उसमें तो नित्य कर्म वो होते हैं जो शास्त्र ये कहता है कि तुम्हें रोज करने चाहिए सबसे पहला नित्य कर्म है स्नान तो स्नान रोज करना चाहिए सुबह उठ के दूसरा संध्या संध्या वंदन जो है वो एक तरह के की ईश्वर की आराधना का प्रकार है जिसमें गायत्री मंत्र जो है वो पूरे वेद का सार है तो उस गायत्री का जप किया जाता है और कुछ मंत्रों के द्वारा ईश्वर की आराधना की जाती है संध्या वंदन जो है वो मात्र जिसकी यज्ञोपवीत हुई हो उसे ही प्राप्त होता है जिनमें तीन समय संध्या करने का विधान शास्त्र करता है एक तो सुबह करनी चाहिए सूर्योदय से पहले मतलब तो ब्रह्म मुहूर्त में अभी के समय में देखो तो सुबह चार या साढ़े बजे मध्याह्न संध्या दोपहर को भोजन से पहले 12 बजे जब सूर्य सिर पर चढ़ गया था और शाम को संध्या काल में संध्या वंदन करना चाहिए इसका मोटिव है कि हम हमारे 24 घंटों में से कुछ समय ईश्वर की आराधना के लिए हमें रखना चाहिए तीसरा जो है वो जब जप का मतलब ये है कि जो गायत्री का जप करते हैं वो संध्या के अंतर्गत गायत्री मंत्र का जाप तो करते ही हैं। उसके अलावा हम अगर वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं तो विष्णु के नाम का जप 108 बार तुलसी की जो माला होती है उससे करना चाहिए शैव हैं तो उन्हें रुद्राक्ष से शिव के नाम का जप करना चाहिए और शाक्त है तो देवी के मंत्र का जप उन्हें करना चाहिए मतलब कि की ईश्वर की आराधना करनी चाहिए चौथा होम है होम का मतलब नित्य यज्ञ होते हैं जो ब्रह्मचारी के अलग होते हैं गृहस्थ के अलग होते हैं वानपस्थ के अलग होते हैं सन्यासी के अलग होते हैं और ब्रह्म क्षत्रिय वैश्व शूद्र के भी अलग अलग होते हैं तो जिसे अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी होम प्राप्त होता हो वो करना चाहिए ये भी सब जितने भी कर्म है ये सब कुछ ज्यादातर यज्ञोप संस्कार जिसका हुआ हो उसी को उसका अधिकार माना जाता है फिर वैश्व है वैष्ण जो है वो विश्व देवता नाम के देवता होते हैं भोजन लेने से पहले उन्हें उनका भाग देना चाहिए मतलब कि जैसे गीता जी में भगवान ही कहते हैं कि हम दुनिया में अकेले नहीं जीते हैं, हमें दूसरों का भी विचार करना चाहिए देवता जो है वो हमारी व्यवस्था को संभालने के लिए भगवान के कर्मचारी है जैसे इंद्र जो है वो वर्षा देता है वरुण जो है वो जल का देवता है वायु जो है वो वायु का देवता है हवा का देवता है अग्नि देवता जो है वो अग्नि के देवता हैं तो उन सभी देवताओं को हमें अपना ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि आप हमें इन सभी चीजों को प्रोवाइड कर रहे हो तो हमारा जीवन चल रहा है तो वो थैंकफुलनेस जो है वो देव के द्वारा हम प्रकट करते हैं कि हम जो भी भोजन ले रहे हैं भोजन बनाने से पहले उसे पाक यज्ञ भी कहा जाता है कि जिसमें जो रसोई की जो अग्नि होती है उसी में रसोई शुरू करने से पहले जो चावल होते हैं पीले चोखा जो टूटे हुए ना हो ऐसे अक्षत से उसमें आहूति दी जाती है उसके बाद रसोई करना शुरू करना चाहिए मतलब कि अन्य देवता को हम थैंक यू कहते हैं कि आप हमें ये हमारा भोजन प्रोवाइड कर रहे हो तो ये वैश्व देव जो है वो इस के का कर्म है छठवा कर्म है स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब ये की पढ़ा हुआ वेद हम भूल ना जाए इसलिए नित्य वेद का स्वाध्याय करना चाहिए मतलब वेद का आवर्तन करना चाहिए वेद का पाठ रोज करना चाहिए सातवां जो है वो तर्पण तर्पण संध्या वन के साथ ही किया जाता है जिसमें अपने पूर्वजों को उनका भाग दिया जाता है वो तर्पण की एक विधि होती है फिर गोबरास तो हम भोजन अगर करते हैं तो भोजन से पहले गाय को देना चाहिए गाय को तो देना ही चाहिए उससे ज्यादा हमारी शक्ति सामर्थ्य हो तो अन्य प्राणियों को भी देना चाहिए तो ये गोबरास जो है वो भोजन करने से पहले कंपल्सरी किसी को हमें गोगरा गाय को देना ही चाहिए शहरों के अंदर आजकल मैंने ये देखा है कि शहरों के अंदर गाय नहीं मिलती है तो लोग अपने घर में गायों के लिए रोज ऐसे तीस रुपये चालीस रूपए निकालते हैं डेली तो ऐसा कुछ क्रम रखना चाहिए और महीने के अंत में गौशाला में जाके और वो पैसे दे देने चाहिए लेकिन इसका मतलब ये है वेद हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन स्वार्थी नहीं है कि हम सिर्फ अपना सोचें हम अपने ही जरूरतों पर ध्यान दें जो पशु वगैरह हैं जो बोल नहीं सकते हैं जो हमारे ऊपर निर्भर हैं वो खुद बना नहीं सकते खुद खा नहीं सकते खुद अनाज पैदा नहीं कर सकते तो मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उन्हें उनकी जरूर हमें का नहीं बनना चाहिए दूसरों की भी जरूरतों का हमें ध्यान रखना चाहिए तो ये बोल रहा है मऊआ जो नृत्य कर्म है वो अतिथि सत्कार अतिथि सत्कार का मतलब ये है कि हमारे घर में अगर कोई अतिथि आता है तो उसका समुचित सत्कार हमें करना चाहिए शास्त्रीय कहता है कि अतिथि देवो भवा अतिथि जो है वो देव के समान होता है तो अतिथि की सत्कार करना चाहिए आता हो तो कुछ लोगों का पुराने लोगों में ऐसा देखा जाता है कि लोग ऐसा नियम रखते थे कि किसी को भोजन करवाने के बाद भी हम भोजन करेंगे रोज में ऐसा क्रम रखते थे अतिथि नहीं आता है तो रास्ते में कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो उसे भोजन देकर फिर भोजन करते थे तो ऐसा कुछ नियम शक्ति सामर्थ्य हो तो वो भी हमें करना चाहिए अंतिम जो नित्य कर्म है वो देव पूजन वैष्णव शैव और शाक्त ये तीन संप्रदाय होते हैं विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णव कहा जाता है शिव की आराधना करने वालों को शैव कहा जाता है और देवी की आराधना करने वालों को शाक्त कहा जाता है तो हम जिस भी संप्रदाय में निष्ठित हों, उस सम्प्रदाय के देव का पूजन नित्य करना चाहिए मतलब आज जैसे मैंने पहले कहा था कि हिंदू होने का मतलब दिन में एक बार मंदिर में दर्शन करने जाना इतना, इतना नहीं होता है जिस भी देवी देवता की हम आराधना करते हैं अपने घर में उनका नित्य पूजन जो है वो शास्त्र कंपल्सरी बताता है कि 24 घंटे अगर तुम अपने लिए दे रहे हो तो कुछ समय जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है जिसकी वजह से तुम जी रहे हो उस भगवान को भी हमें वो समय देना चाहिए एक सामान्य बहुत नीचे लेवल पे मुक्ति की इच्छा वालों की बात अलग है उन्हें विशेष करना चाहिए इसमें लेकिन ऐसा नहीं हो फिर भी हिंदू मात्र को मुक्ति तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो लेकिन फिर भी देव पूजन तुम्हारे लिए कंपलसरी है किसी भी देवता के अंदर अंदर हो होकर उसकी निष्ठा रखनी उस देवता में मतलब वैष्णव हो तो मात्र विष्णु की भजन करो शैव हो तो मात्र शिव की आराधना करो शास्त्र हो देवी के भक्त तो, तो मात्र देवी की आराधना करो तो जैसे हमने देखा कि पुष्टिमार के अंदर अन्याश्रय निषिद्ध है किसी और देवी देवताओं के दे उत्सवों को मनाना उनका प्रसाद खाना उनके स्थानों में मंदिरों में तीर्थों में सामने चल के श्रद्धा पूर्वक जाना उनके नाम का जप करना ये सब निषि है तो ये पुष्टिमार की मोनोपोलि नहीं ये हिंदू धर्म में ही ये बात है कि तुम जिस किसी संप्रदाय को फॉलो करते हो उस देव संबंधी उत्सवों को मनाना चाहिए उस देव संबंधी व्रतोपवास का पालन हमें करना चाहिए उस देव संबंधी आराधना हमें करनी चाहिए उस देव के तीर्थों में हमें जाना चाहिए क्योंकि वो हमारी एक तरीके की निष्ठा है जैसे भक्ति है देव का पूजन है जैसे हम किसी दस लोगों से प्रेम नहीं कर सकते प्रेम करते हैं तो किसी एक ही व्यक्ति से करते हैं अनंतता जो होती है वो सभी जगह कंपलसरी है किसी एक के अंदर निष्ठा होना वो हर फील्ड में जरूरी है जैसे बालक होता है हम स्कूल लाइफ जीते हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे माता पिता ये कहते हैं कि तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो तुम और कुछ मत करो हमारे परिवार के अंदर कोई शादी ब्याह हो कोई प्रसंग हो तो परीक्षा आने वाली तो माता पिता ये कहते हैं तुम ये अटेंड मत करो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो क्यों क्योंकि उस लाइफ में हमारा लक्ष्य मात्र पढ़ाई करना है और कुछ नहीं तो और कोई साइड एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारा फोकस नहीं बनना चाहिए हमारा फोकस हमारी पढ़ाई होनी चाहिए तो हर फील्ड में अनन्यता कंपल्सरी है ये पढ़ाई में भी अन्यता जैसे माता पिता सब हम सब ये जानते हैं कि हॉस्टल में अगर बच्चों को रख दिया जाए तो पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है फैमिली में रहने के करते क्योंकि उसके अंदर अगर हम रहते हैं तो और सब झंझटें हमारे साथ लगी हुई होती है कोई मर गया कोई जी गया किसी की शादी है किसी के कुछ है तो उसमें बच्चा जो है पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है उसके करते हॉस्टल उस में जाके रहते हैं तो एक सेम वातावरण में सेम शेड्यूल के अंदर हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो ये अनन्यता है ये एक तरीके की हम पुष्टिमार्ग को हिंदू धर्म को हम ये कहते हैं कि किसी और देवी देवता का भजन नहीं करना ये क्या बात हुई ऐसा थोड़ी कोई धर्म सिखाता है लेकिन हिंदू धर्म के बारे में मिसकनसेप्शन है लेकिन हिंदू धर्म ही ये बात कहता है महाप्रभु जी ने कोई नया सिद्धांत पैदा नहीं किया है कि कृष्ण के अलावा किसी अन्य देवता का भजन पूजन हमें नहीं करना चाहिए ये हिंदू धर्म का नियम है शिव की आराधना करते हो तो मात्र शिव और कोई नहीं क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन किसी एक देवता पे एक साथ हो है बिताना कि चाहिए तो ये देव पूजन है अन्यश्रय के अंदर जैसे हमने अभी ये देखा की अभी जैसे नवरात्रि गई थी तो लोग उस देवी के उत्सव के अंदर सम्मिलित होते हैं तो ये एक तरीके का अन्यश्रय है क्योंकि जो उत्सव है वो देवी संबंधी है जिसके अंदर हमारा प्रेजेंट हो ना ये वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई कि शादी किसी और की हो और उसमें तुम नाच गा रहे हो तुम्हें जिससे कोई मतलब नहीं है तो वो देवी का उत्सव देवी के भक्तों की आराधना का उत्सव है जिन्हें उस देवी के अंदर श्रद्धा हो निष्ठा हो आस्था हो वो उसके उत्सव को मनाए उसके अलावा तुम क्यों उसके अंदर हमें क्यों इतना उत्साह आना चाहिए कृष्ण के प्रति हमारी अगर निष्ठा हो कृष्ण तो संबंधी उत्सवों में हमारी रुचि होनी चाहिए कृष्ण के भजन में हमारी रुचि होनी चाहिए कृष्ण संबंधी ग्रंथों के अंदर हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए शिव की भक्ति करते हो तो शिव में तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए शिव की व्रत उपवास को तुम करो शिव की कथाओं को जानो शिवपुराण को पढ़ो शिव के चरित्रों को लीलाओं का अवगहन करो शिव के उत्सवों को मनाओ कृष्ण संबंधी उत्सव तुम्हारे लिए नहीं है उसमें किसी और देवता कि हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा उसका मतलब नहीं होता है रिस्पेक्ट जरूर हम करते हैं लेकिन वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है आदरणीय सभी देवी देवता हमारे लिए क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो लेकिन पूजनीय नहीं, नहीं है हम उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है उनके प्रति हमें रिस्पेक्ट जरूर है जैसे सामान्य उसका उदाहरण ये देखो कि जो बच्चा टेंथ स्टैंडर्ड के हाँ दो से पहले हेलो हाँ बोलो भाई राजा नहीं ना तो हाँ. नवरात्रि अम्मा के तो तो रही है एक्चुअली मे टॉपिक में अत्य विस्तार्ट तो देव पूजन निकले आ त्रस्पेक्टिव डिफरशीट कर कितना पार्ट छे ना हम फॉलो करते हैं उस तो सम्प्रदाय के देवता का पूजन अपने धर्म में नित्य हमें करना चाहिए किसी मंदिर के अंदर जाके हमें संतोष मान लेते हो कि हमने दर्शन कर लिए वहाँ माथा टेक लिया हम वहाँ कुछ दान बेट दे के आ गए तो उससे हमारा धर्म एक हो गया तो शास्त्र उसे धर्म नहीं कहता है धर्म का मतलब अपने घर में नित्य उस देवता का, का पूजन करना ये ही उस धर्म का मतलब होता है तो ये देव पूजन तो इतने जो है ये हमारे नित्य कर्म है नित्य कर्म है हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हो गया बोलो सारून भाई राजा हूँ पूजो छो तो एस बीजे डायवर्ट न तो पी तो तो आद्य शंकराचार्य जी है तो उन्होंने पंचायतन पूजा का आग्रह क्यों रखा होगा पंचातन जो पूजा है वो हिंदू धर्म में गेव एक एक एक जिसका भी फोन फोन्यूट हो तो प्लीज अपने फोन, फोन, फोन को म्यूट कर हाँ तो पंचदेव पूजा जो है वो हिंदू धर्म में बहुत बेसिक लेवल पे की जाती है जिसमें तुम अपनी चॉइस को जब डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो कि हमें किस देव के अंदर निश्चित होना है तब तक वो पंचदेव की पूजा का क्रम शास्त्र बताता है लेकिन उसके बाद शास्त्रीय कहता है कि अगर तुम्हें फुलसले धर्म का आचरण करना है तो तुम्हारे लिए ये कंपलसरी है कि उन पांच देवों में से किसी एक देव को चूज करके उसके संप्रदाय के हिसाब से उसका अनुसरण तुम स्टार्ट करो बेसिक लेवल पे किया जा सकता है लेकिन उसके बाद हमेशा पंचदेव की पूजा ही हो ऐसा नहीं होना चाहिए ये म्यूट और अनम्यूट में प्लीज हम लोग ध्यान रखा करो नहीं तो एको क्रिएट होगा ये प्रॉब्लम ज्यादा रही तो फिर मुझे पूरा क्लास लेक्चर मोड में चलाना पड़ेगा आप लोग बोल नहीं पाओगे तो सभी लोग अपनी तरफ से प्लीज थोड़ा ध्यान रख के ये देखा करो कि म्यूट अनम्यूट में जब भी बोलना हो उसी समय म्यूट करो और बोलने के बाद तुरंत फोन को म्यूट कर दिया करो अनम्यूट मत रखो नहीं तो इतने पार्टिसिपेंट साथ में होंगे तो ऐको आएगा अभी मैंने लेक्चर मोड पर रखा है आप लोग अनम्यूट नहीं कर पाओगे उसको उसके बाद की स्लाइड्स में उसके फोटोज दिए गए हैं जो सबसे पहला व्यक्ति है वो स्वाध्याय कर रहा है वेद को पढ़ रहा है बीच में जो व्यक्ति वो यज्ञ कर रहा है तीसरा व्यक्ति अंजलि लेके संध्या वंदन कर रहा है नीचे का व्यक्ति मनुष्य यज्ञ कर रहा है और पांचवा जो है वो गोबराज दे रहा है उसके बाद कृष्ण और का पच्चीसवीं स्लाइड में जो चित्र है वो अतिथि सत्कार का है जो कृष्ण भगवान ने अतिथि का सत्कार किया वो उसके बाद का जो चित्र है वो आशु को जरूरतमंदों को मदद करने के अर्थ में यज्ञ है वैश्व देव के अर्थ में वो है और छब्बीस स्लाइड में जो चित्र दिया गया है वो देव पूजन के अर्थ में तो ये इतने जो है ये हमारे नित्य कर्म है जिन्हें हमें रोज करना चाहिए इसके अलावा के कुछ नैनित्य कर्म होते हैं जो विषय आज हम नहीं ले पाएंगे नेक्स्ट तो थर्सडे लेंगे कल से मैं चार पांच दिन बाहर हूँ तो क्लास ले नहीं पाऊंगी और मंडे को क्लास लेना है या नहीं वो मैं मैसेज दे दूंगी प्रभा रत्न संग्रह का अगर होगा तो मैं वो ग्रुप में आप लोग देख के और फिर क्लास ज्वाइन कर दू आज का विषय रखते हैं कुछ नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्लास में पूछना नहीं तो नेक्स्ट थर्सडे आगे नैमित कर्म का सब्जेक्ट करेंगे अब जिसको भी बोलना सिक्स करके बोलो जी राजा हाँ उन कल परसों मतलब सैटरडे परसोंटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे पांच दिन नहीं हो पाएगा वेटनेसडे से हम करेंगे मंडे को प्रमय रत्न संग्रह का क्लास इनके अगर मैं करता पाऊंगी तो बता दूंगी हाँ राजा ठीक है आज क्या रखते हैं जी राजा धन प्रणाम